भगवान नारज नारज से कहा देव इभी रिशी नारज से कहा आप ने मेरी मया देख ली यॉव नारज के देखते देखते ऐसा कहकर भगवान विषन अंतर हित हो गए डोशी नारज जी ने भी हस कर उन्हें प्रणाम किया और भगवान की आग्यात राक्त कर तीनों संसार के जीव पुत्र इस्त्री धन आदी में आ सकते हो रोते गाते हुए अनेक प्रकार की चेश्टाएं करते हैं संसार के दोशों का वर्णन महरा युदिष्टि ने पूछा भगवन यह जीव किस कर्म से देवता मनुश्य और पशुवादी योनियों में उत्पन होता ह किस कुप के पल स्वरूप अतिशे बहेंकर दारुण गर्वुवास का कश्ट सहन करता है गर्व में क्या खाता है किस कर्म से रूपवान धनवान पंडित पुत्रवान विभ् näर्जव亭ें कियाश बहें करता है और रुब शुर्व फुन है और रर्ट काम्रील शुब और � यह सभी विशय मुझे बहुत ही गहन मालूं हुते हैं भगवान श्री कृष्च्टने कहा महाराज पुत्तम कर्मों से देब-योनी मिश्र कर्मों से मनुष्ययोनी और पाप कर्मों से पशवाधी योनियों में जन्म होता है धर्म और अधर्मम के निष्चय म दोश रहित शुक्र वायू से प्रेरित इस्तरी के रख्त के साथ मिलकर एक हो जाता है शुक्र के साथ ही कर्मों के अदुसार प्रेरित जीवन योणी में प्रविष्ट होता है एक दिन में शुक्र और शूनित मिलकर कलल बनता है पाँंच रात में वह कलल बूह� मास और रुधिर से व्याप्त होकर द्रिन हो जाता है पच्चिस दिनों में उसमें अंकुर निकलते हैं एक महिने में उन अंकुरों के पांच-पांच भाग ग्रिवा सिरकंधे प्रिष्टवंश तथा उदर हो जाते हैं चार मास में वहीं अंकुरों का भाग उंगली बन जा दंट पंंतिया नक और कान के छित्र बनते हैं साथ हो महिने में गुदा लिंग अध्वा योनी और माभी बनते हैं संधिया उत्पन होती हैं और अंगों में संकोच भी होता है Ü Сलिए महिने में अंप्यतज सब पूरण होजाते हैं और सिर में केश भी आ जाते है माता के � उसी से उसका पोशन होता है तब गर्व में स्थित जीव सब कुछ दुख सुक समस्ता है और यह विचार करता है कि मैंने अनेक योनियों में जन्म लिया और बारंबार मृत्यू के अधीन हुआ तथा अब जन्म होते ही फिर संसार के बंधन को प्राप्त करूँगा פרווקי ניצ'י דבו ג'אנסי ג'תנא קליש ג'יווקו הוטהי ותנאי ג'ראי יוסי ושתית ארטעת גרבו מי הוטהי סמונדרמי דוב נסי ג'ו דוק הוטהי ויהי דוק גרבו כג'למבי הוטהי טפטו לוהי כקמדי סי באנדנמי ג'יווקו ג'ו קליש הוטהי ויהי גרבו כג'תרגניקי טפסי הוטהי तपाई हुई सुयों से बेंदने पर जो व्यथा होती है उससे आठ गुना अधिक गर्व में जीव को कश्टु होता है जीवों के लिए गर्ववास से अधिक कोई दुख नहीं है उससे भी कोटी गुना दुख जन्म लेते समय होता है उस दुख से मूर्चा भी आ जाती है � पहलू में पीड़न करने से तिल निसार हो जाते हैं उसी प्रकार शरीर भी योनी यंत्र के पीड़न से निस्तत्व हो जाता है मुखरूप से जिसका द्वार है दोनों ओष्ठ कपात हैं सभी इंद्रियां गवाक्ष अर्थात जरोके हैं डात जिव्वा गला बात पित कफ आदी जिसमें उपकरण है ऐसे इस देह रूप अनित्य ग्रह में नित्यात्मा का निवास स्थान है शुक्र शुनित के सयोंग से शरीर उत्पन होता है और नित्य ही मूत्र विष्ठा आदी से भरा रहता है इसलिए यह अतियंत आपवित्र है जिस प्रकार विष्ठा से भरा शुद्ध नहीं होता। इसी प्रकार यह जह भी स्थिनान आदी के द्वारा पवित्र नहीं हो सकता। पंच गव्य आदी पवित्र प्रदार्थ theo प्रत्वषयों है' इससे अधिक और कॉन आपवित्र प्रदार्थ होगा 268, पान आदी देह के संसर्व से मलोप हो जा देह को बाहर से जितना भी शुद्द करें भीतर तो कफ मूत्र विष्ठा आदी बरे ही रहेंगे सुगंदित तेल देह में मलते रहें परन्तु कभी कभी इस देह की मलिंता कम नहीं होती यह आशर्य है कि मनुष्य अपने देह का दुरगंद सूंग कर नित्य अपना मल मूत् और उसे देह से घ्रणा उत्पन नहीं होती यह मुह का ही प्रवाव है कि शरीर के द्वेश और दुरगंद देख सूंग कर भी इससे ग्लानी नहीं होती यह शरीर स्वभावत आपवित्र है यह केले के वृक्ष की भाती केवल त्वक आदी से आवृत और नरसार है जन्म होत संसार के विभार में आसकतो हो अनेक दुश कर्म में रत हो जाता है। और अपने को तथा परमेश्वर को भूल जाता है। आंख रहते हुए भी नहीं देख पाता। बुद्धी रहते हुए भी भले बुरे का निरने नहीं कर पाता। राग तथा लोग आदी के व� मुहों की ही महिमा है दिव्य दर्शी महरिशियों ने इस गर्व का ब्रतांत विस्त्रित रूप से वर्नन किया है इसे सुनकर भी मनश्य को वैराग्य उत्पन नहीं होता और अपने कल्यान का मार्ग नहीं सोचता यह बड़ा आशर्य है बालवस्ता में भी केवल वै आसमर्थ रहता है इससे नित्यव्यकुल रहता है दात आने के समय बालक बहुत कलेश भोगता है और भाती-भाती के रोग तता बालग रह उसे सताते रहते हैं वै शुधा तृषणा से पिड़ित होता रहता है और मुहों से विष्ठा आदी का भी भक्षण करने लगत और अक्ष्रा रंब के समें गुरू से भी बड़ा ही भै होता है, माता पिता ताडन करते हैं, युवा वस्था में भी सुक नहीं हैं, अनेक प्रकार की इर्ष्या मन में उपजती हैं, मनुष्य मुह में लीन हो जाता है, राग आदी में आसक्त होने के कारण दुख होता है, � व्यक्ति के कूड में कीडे पढ़ जाने पर जो खुजलाहट होती है उसे खुजलाने में जितना आनन्द होता है उससे अधिक कामी व्यक्ति को इस्त्री से सुख नही जो सुख नहीं मिलता इस तरहुंड विचार करने पर मालूम होता है कि इस्त्री में कोई सुख नही जो योवन के कारणिस्त्री पुरिष के शरीर परस पर प्रिय लगते हैं वही वार्धक्य के कारण घुणत रतीत होते हैं व्रद्य हो जाने शरीर के कापने और सभी यंगों के जरजर जर एवं शिथिल हो जाने पर वह स्भी को अप्रिय लगता है जो युवावस्था के बा� अपने में भारी परवर्तन और अपनी शक्ती हीनिता को देखकर विर्त नहीं होता। धर्म और भगवान की और प्रविर्त नहीं होता। उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है। बुड़ापे में जब पुत्र, पौत्र, बांधव, दुराचारी नोकर आदी अवग